सर्वज्ञ से तो तो तो तो लेना ईश्वर ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरत होता है यहाँ सर्वज्ञ बीजम है ना कहीं कहीं ऐसा पाठ है सार्वज्ञ बीजम पाठांतर तो सर्वज्ञ बीजम पाठांतर है तो सर्वज्ञ का क्या अर्थ है सर्वज्ञता कि सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में निरत है निरत का अर्थ होता है अतिशय मतलब भी नस्मांत अच्छा जिससे अतिशय कुछ नहीं है जिससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है मतलब सर्वश्रेष्ठ यस... हाँ सर्व सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वाधिक कि ईश्वर में सर्वज्ञता का कारण सर्वाधिक है तो जिसमें सर्वाधिक सर्वज्ञता का कारण होगा वो सर्वाधिक सर्वज्ञ होगा निरचय अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक सबसे अधिक सबसे अधिक और या तो असीमित भी कर सकते हैं सीमा से रहित हाँ नहीं नहीं तो इसमें क्या हमने बताया ना विद्यत अच्छा कि जिससे अधिक इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है ऐसा बीज तो मतलब ईश्वर की सर्वज्ञता से श्रेष्ठ किसी की सर्वज्ञता है क्या तो तुलनात्मक तो है ही तुलना तुलनात्मक हो जाती है कि ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज असीमित है बीज करते कारण ईश्वर में सर्वज्ञता का, का कारण असीमित है इसलिए ईश्वर की सर्वज्ञता कैसी होगी असीमित होगी सर्वज्ञता का कारण असीमित है तो वो उसमें असीमित सर्वज्ञता होगी तो, तो सार्वज्ञ क्या है सर्वज्ञता का बीज सर्वज्ञ बीजम पाठांतर है और जब पाठांतर ना हो तब भी सर्वज्ञ कार्य सर्वज्ञता ही है भाव प्रधान निर्देश है भाव प्रधान निर्देश जो पढ़े है जानते हैं क्या सूत्र है हाँ तो यहाँ पर दो और एक मिलाकर कितने होते हैं तीन तो वचन आना चाहिए ऐसा द्वि वचन क्यों आया तो कहते हैं वहाँ पर द्वीप पे द्वित्व भी वक्षित है और एक पे एक भी वक्षित है तो दो में रहने वाला जो धर्म है द्वित्व दो में एक ही धर्म रहेगा जिसका की द्वित्व नाम है वो एक धर्म और एकत्व एक धर्म तो दो धर्म हो गए ना तो भाव लेकिन पाणी ने क्या दो एक नहीं लगाया है ना और फिर भी द्वित अर्थ निकाला गया तो भाव प्रधान निर्देश का वही समान है कि भाव प्रधान निर्देश मानकर ऐसे अर्थ निकाले जा सकते हैं अभी इसको देखेंगे तो सर्वज्ञता का बीज बताया है ना सर्वज्ञता का कारण तो सर्वज्ञता का बीज कैसा है भाष्य के सारे देखेंगे यदिदम अतीतनागत प्रत्यु अतीत अनागत प्रतिपन्न प्रत्येक समुच्छयातीत ग्रहणम क्या नहीं, नहीं? यदि अतीत यदिदीतनागत प्रत्युत्न प्रत्यय समुचयान सर्वज्ञो यदि का अन्वय होगा बाद में सर्वज्ञ बीजम के साथ में यदि है ना जो यह क्या सर्वज्ञ बीजम है ना सर्वज्ञ बीजम के साथ अन्वय होगा सब सर्वज्ञता का बीज अब इसको समझो आप अतीत है भूत अतीत क्या है भूत अनागत अर्थ क्या है भविष्य और प्रतिउत्पन्न क्या उत्पन्न है वर्तमान तो ऐसा लेंगे आप में होने वाला भविष्य काल में होने वाला, वाला और प्रत्येक और वर्तमान काल में होने वाला मतलब भूतकालिक भविष्यकालिक और वर्तमान कालिक एक विषय का प्रत्येक समुच्चे है ना प्रत्येक समुचे अत ग्रहणम अति ग्रहणम कर प्राणियों का बिना ज्ञान नहीं होता है चक्षु इंद्री से रूप का और रूपवान पदार्थ का ज्ञान होगा स्रोत से शब्द का ज्ञान होगा त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होगा और स्पर्श वाले पदार्थ घटादी का ज्ञान होगा है और रचना से रस का ज्ञान होता है ग्रहण से गंध का ज्ञान होता है तो सांसारिक प्राणियों का जो ज्ञान है वो इंद्री सापेक्ष है वो अत नहीं है योगियों का ज्ञान कैसा है अतिद्रीय है मतलब इंद्रियों के सामर्थ्य से पर उनको ज्ञान होता है इंद्रियों के सामर्थ्य से हाँ जैसे कि बैठे यहाँ है अब पर्वत के पीछे क्या है आप जान जाएंगे तो आपके ज्ञान को क्या कहा जाएगा अतिद्रीय ज्ञान कहा जाएगा भूमि के नीचे क्या है आप जान जाए या आपके जो निकट व्यक्ति बैठा हुआ है उसके मन में क्या विचार है जान जाए तो क्या होगा अतिन्द्रीय ज्ञान ऐसा अतीन्द्रीय ज्ञान योगियों में होता है योगियों में होता है ईश्वर में होता है और योगियों में भी सबका अतीन्द्रीय ज्ञान एक जैसा नहीं है है ना कोई अतन्द्रीय ज्ञान किसी योगी का कम है किसी योगी का अधिक है अब लगाएंगे तो अतन्द्रीय ग्रहणम है ना अतीन्द्रीय ज्ञान और अतन्द्रीय ज्ञान का जो कि पहले क्या लिखा है प्रत्येक समुच्चय प्रत्येक अतिय ग्रहणम है प्रत्येक वस्तु का अत ज्ञान और समुच्चय है मिलाकर या अनेक विषय का मतलब एक विषय का और एक विषय का अथवा अनेक विषय का अत ज्ञान अत ज्ञान एक विषय का हो सकता है या अनेक विषय का हो सकता है तो एक विषय का अथवा अनेक विषय का अतन्द्रीय ज्ञान और विषय कैसा होगा अतिटनागत तो प्रचित हम्म मतलब क्या होता है अतीत विषय और अनागत विषय और वर्तमान विषय लग जाएगा अब इसको लगाएंगे दोबारा पंक्ति को जो यह किसके साथ है सर्वतम के साथ है जो यह अतीत मतलब भूत भविष्य और वर्तमान विषयों में मतलब भूतकाल में होने वाले भविष्य काल में होने वाले और वर्तमान काल में होने वाले विषयों में भूतकालिक भविष्यकालिक और वर्तमान कालिक विषयों में एक विषय का अकेन्द्रीय ज्ञान अथवा अनेक विषय का अकेन्द्रीय ज्ञान एक विषय का केंद्रीय ज्ञान अथवा अनेक विषय का अकेन्द्रीय ज्ञान किसी अल्पम है ना मतलब किसी में अल्प होता है किसी में अधिक होता है अल्प कौन होता है अतिद्रीय ज्ञान यहाँ यहाँ कस्मिन चित का अध्ययन कर लेंगे कि किसी में अल्प होता है और किसी में अधिक होता है इसी सर्वज्ञ बीजम यही सर्वज्ञता का बीज है सर्वज्ञता का बीज है इसका मतलब सर, सर्वग है सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है सर्वज्ञता अनुवास कम सर्वज्ञता की अनुमति का हेतु है सर्वज्ञता का अनुमिति का हेतु है तो ऐसा देखना अतिद्रीय ज्ञान किसी में अल्प किसी में अधिक और जो अधिक है ना सर्वज्ञता का अधिक क्या है अतिय ज्ञान ऐसे बहुत से योगी हैं एक अतिद्री ज्ञान एक कल्प है दूसरे का अधिक है उसकी अपेक्षा भी किसी का अधिक होगा तो पहले वाले कल्प हो जाएगा उससे किसी का अधिक होगा तो पहले वाले कल्प हो जाएगा ऐसा विचार करते करते कहीं रुकना पड़ेगा ना तो फिर वह है पर क्या होगा सर्वज्ञता का बीज निरत से हो जाएगा सर्वज्ञता का बीज क्या हो जाएगा हाँ वही सर्वज्ञर सर होगा दोबारा देखेंगे जो यह अतीत अनागत और वर्तमान विषयों में अतीत अनागत और वर्तमान विषयों में एक विषय का अत ज्ञान अथवा अनेक विषय का अत ज्ञान किसी में अल्प होता है किसी में अधिक होता है यही सर्वज्ञता का बीज है अर्थात सर्वज्ञता की अनुमिति का हेतु है सर्वज्ञता को समझने का हेतु है अब देखेंगे एतद ही एसद ही कर या ही, ही वर्ष में ले लेना यह ही वर्धमानम कर बढ़ते बढ़ते बढ़ते समझते ना इसमे अतिय ज्ञान कम है इसमें अधिक है इसमें कम इसमें अधिक ऐसा ही एतद वर्धमान क्या सर्वज्ञ बीज यही सर्वज्ञता का बीज बढ़ते बढ़ते जिसमें सीमा को पार कर जाता है जिसमें असीमित हो जाता है वह सर्वज्ञ होता है वह क्या होता है हाँ विचार करते रहे इसका ज्ञान अधिक इसका अधिक तो जिसमे निरक्ष हो जाता है मतलब सीमा से रहित हो जाता है सबसे अधिक हो जाता है कौन सर्वज्ञ बीज हें? तो उसका सर्वज्ञ वह ईश्वर हो वह सर्वज्ञ होता है वो कैसा होता है सर्वज्ञ का होता है सबको जानने वाला मतलब वर्तमान भूत भविष्य के सभी पदार्थों को एक साथ जानने वाला वर्तमान भूत भविष्य के स्थल सूक्ष्म सूक्ष्म तो वर्तमान भूत भविष्य के चाहे स्थूल पदार्थ हो सूक्ष्म पदार्थ चाहे समीप में स्थित वो पदार्थ हो अथवा दूरस्थ पदार्थ हो और सबको वो कैसे जानने वाला एक साथ जानने वाला सर्वज्ञ होता है निरस्त जिसमे है वो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है है ना वो पहले ईश्वर का प्रकरण आया है ना तो तथ्य से लेना ईश्वर है है। तथ्य से क्या लेना है ईश्वर में सर्वज्ञता का भी निरस्ते होता है और दूसरे में साथ ही सह है निरस्ते नहीं है दूसरे योगी का जो ज्ञान है वो ईश्वर की अपेक्षा कम अल्प है ना ईश्वर की अपेक्षा कम है और दूसरे योगी का जो भी ज्ञान है वो ईश्वर की अभी नहीं एक तो अल्प है दूसरा जो भी है वो कैसा है ईश्वर से अधीन है ईश्वर का ज्ञान किसी के अधीन नहीं, नहीं।, नहीं। देखेंगे अस्थि काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बी से सात से अतवाद परिणाम इति यहाँ पर देखेंगे काष्ठा प्राप्ति कर दाकाष्ठा की प्राप्ति मत पराकाष्ठा की प्राप्ति काष्ठा कर होता है सीमा बढ़ते बढ़ते जो विचार करते चले जाए ये, इसका ज्ञान अधिक इसका अधिक इसका अधिक तो जहाँ रुकना पड़ेगा ना वहां पर क्या होगी कि पराकाष्ठा हो की प्राप्ति होगी अब उसके आगे कुछ भी नहीं है परम सीमा अंतिम सीमा तो सर्वज्ञता के बीज के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है या सर्वज्ञता का बीज पराकाष्ठा को प्राप्त करता है या पराकाष्ठा की पराकाष्ठा प्र... को कौन प्राप्त करता है के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है इसमें हेतु बताया होने से। कार्य प्रसंगानुसार कर लेंगे प्रासिक अर्थ है क्रमसा ये हाँ नहीं तो अधिक किसी का अतिद्रीय ज्ञान होगा मतलब जिससे अधिक किसी का अतिद्रीय ज्ञान होगा तो पहले वाले का ज्ञान को क्या कहेंगे साथी से एक से अधिक दूसरे का इंद्रीय ज्ञान है तो पहले वाले के ज्ञान को क्या कहेंगे और जिस पे अधिक किसी का इंद्री ज्ञान नहीं होगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे तो यहाँ पर प्रसंगानुसार क्रमशा वर्धमानत् अर्थ मैंने कर दिया है कि तो सर्वज्ञता के बीच को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है क्रमशः वर्धमानत्व होने के कारण या क्रमशः बढ़ने के कारण क्रमशः कौन बढ़ता है सर्वज्ञता का बीच हाँ और परिणाम के समान किसके समान परिणाम के समान परिणाम का अर्थ होता है माप तो से देखो इससे अधिक पर, परिणाम इसका है ना कुछ छोटा है ये बड़ा है इससे अधिक परिणाम इसका है इससे भी अधिक परिणाम इसका है इससे भी अधिक के परिणाम किसका है मकान का है मकान से भी बड़ा परिणाम धरती का है उससे भी बड़ा परिणाम किसका है आकाश का है तो विचार करते करते जायेंगे तो परिणाम क्या परिणाम नहीं परिवार है मेरे अगर विपरीत उच्चारण हो गया परिमाण तो सबसे बड़ा परिमाण किसका होगा ईश्वर का होगा है ना तो ध्यान देंगे कि जो सात तो है ना कि क्रमशा वर्धमानक हमने बताया ना अर्थ तो क्रमशा तो बढ़ने वाला कौन है परिमाण क्रमशा बढ़ने वाला कौन है परिमाण तो परिमाण को जैसे पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है ना कि सबसे बड़ा परिमाण किसका आत्मा का ईश्वर का है आत्मा का ईश्वर का तो जैसे क्रमशा वर्धमानत्व किसमें तो है परिमाण में तो परिमाण को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है वैसे ही क्रमशा वर्धमान तो रूप साक्ष तो किसमें है सर्वज्ञता के बीज में तो उसको भी क्या होती है पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है पंक्ति लगेगी की सर्वज्ञता का बीज परा सर्वज्ञता का बीज पराकाष्ठा की प्राप्ति वाला है या सर्वज्ञता के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है क्योंकि सर्वज्ञता के बीज का साक्षेत है शास्त्र तो किसका सर्वज्ञता के हाँ ये सर्वज्ञता जो बीज का क्रमश वर्धमानत्व है परिमाण की तरह जिनके न्याय शास्त्र के संस्कार हैं वो इसको ऐसा समझ लेंगे यहाँ सर्वज्ञ बीजम पक्ष बना लेंगे पक्ष क्या बनाएंगे और काष्ठा प्राप्ति को क्या बनाएंगे साध सर्वज्ञ बीजम काष्ठा प्राप्ति मतलब सर्वज्ञता रूप बीज ये काष्ठा की प्राप्ति वाला है, है ना यहाँ बोबरी कर लेंगे काष्ठा प्राप्ति ही ऐसा कर लेंगे और नहीं तो काष्ठा काष्ठा प्राप्ति मान ऐसा साध्य बना लो है ना काष्ठा प्राप्ति मान ऐसा ये काष्ठा प्राप्ति का है ना फिर यशमय ऐसा करके लगा लेंगे सर्वज्ञ बीजम काष्ठा प्राप्ति ही या काष्ठा प्राप्तिमान परिमाणवत लगा लेंगे अब ध्यान देंगे तो यत्र यत्र ज्ञान से कामें अतिद्रिय ज्ञान की पराकाष्ठा भी प्राप्ति है जिसमें अत ज्ञान की जिसमें अत ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त है जिसमें अत ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त है लग जाएगा जिसमें अत ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति है वह सर्वज्ञ है वह कौन है सर्वज्ञ और क्या सा पुरुष विशेषता और वह पुरुष विशेष है वह क्या है पुरुष विशेष है और पुरुष विशेष कौन है तो उसके लिए बताते हैं ध्यान देंगे कि अनुमान प्रमाण से अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से बोध होता है विशेष रूप से बोध नहीं होता है जैसे धूम को देखकर के अग्नि का अनुमान होता है दूर से पर्वत में धूम दिखाई दे तो क्या अनुमान हो जाता है कि अग्नि है अग्नि का अनुमान हुआ लेकिन अग्नि अल्प है या अधिक है किस काष्ट से जन्य अग्नि है ये अनुमान से पता चलेगा ये तो प्रत्यक्ष से ही जानना पड़ेगा तो ये यहाँ पर सर्वज्ञ थ... सर्वज्ञ बीज जो जो क्या था अनुमापक था ना नहीं नहीं अनुमापक क्या था नहीं नहीं एक मिनट नट्थ। एक मिनट सर्वज्ञ बीज क्या था, था सर्वज्ञता का अनुमापक और सर्वज्ञता का अनुमापक था अत ज्ञान अत ज्ञान किसी में अल्प है किसी में बहुत है अतिय ज्ञान का किसी में अल्प होना किसी में अधिक होना यही सर्वज्ञता का अनुमापक है अतिन्द्रीय ज्ञान का किसी में अल्प होना और अतिद्रीय ज्ञान का किसी में अधिक होना यही क्या है सर्वज्ञता का अनुमापक है मतलब सर्वज्ञता की अनुमति का हेतु है तो सर्वज्ञता की जो अनुमिति कर ली सर्वज्ञता का जो अनुमान कर लिया तो तो अनुमान से विशेष रूप से बोध होगा सामान्य रूप से बोध होगा तो यही बताते हैं सर्वज्ञता का वीज या सर्वज्ञता का अनुमापक क्या है अतन्द्रीय ज्ञान का किसी में कम होना किसी में यही अनुमापक है अब लगाएंगे पंक्ति क्या सामान्य मात्रोप मात्रोपसारे और सामान्य मात्र, कर, सामान मात्र, कर, सामान सामान सामान मात्र का बोध कराकर सामान्य मात्र का बोध कराकर चरितार्थ होने वाला अनुमान प्रमाण है सामान्य मात्रोप सामान्योपारे क्या सामान्य मात्रोप मात्रोपसंगारे और सामान्य मात्र का बोध कराकर चरितार्थ होने वाला या कृतकृत होने वाला अनुमान प्रमाण कृतोपय का अर्थ है यहाँ पर चरितार्थ होने वाला या कृतकृत होने वाला अथवा क्षीण सामर्थ वाला भी कह सकते हैं सामान्य मात्र का बोध कराकर छीण सामर्थ वाला अनुमान प्रमाण विशेष विशेषम ना कि विशेष का बोध कराने में समर्थ नहीं होता है और सामान्य मात्र का बोध कराने में छीर्ण हुए सामर्थ्य वाला अनुमान सामान्य मात्र का बोध कराने में छीर्ण हुए सामर्थ्य वाला अनुमान प्रमाण विशेष का बोध कराने में समर्थ नहीं होता है तो विशेष का बोध किससे होता है प्रत्यक्ष से अथवास्त्र से प्रत्यक्ष से अथवा पे तो ईश्वर तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं अग्नि की तरह तो विशेष बोध किससे होगा विद्य से होगा शास्त्र से होगा क्या हो कन्वे पहले करेंगे क्या सामान्य सामान्य मात्रो अनुमानम विशेष प्रतिपत्ति न समर्थम तो विशेष तो का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है कौन अनुमान तो तस्व संज्ञा विशेष प्रतिपत्ति आगमता पर लेना है यहाँ पर पुरुष विशेषक से क्या पुरुष विशेष आया था ना वह पुरुष विशेष है तो तस्व से क्या लेना है हाँ मतलब सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरतिशय है वह सर्वज्ञ है अनुमान से समझ गए ना कि सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरस्त है वो क्या है हाँ वह सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरस्त है वह सर्वज्ञ पुरुष विशेष है वह सर्वज्ञ सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरस्त है वह पुरुष वह सर्वज्ञ पुरुष विशेष है समझ गए अब उसका नाम क्या है ऐसा विशेष रूप से किसके द्वारा जाना जायगा हाँ तस्कार पुरुष विशेष की संज्ञा आदि विशेष का ज्ञानपत्थ ज्ञान पुरुष विशेष की संज्ञा नाम पुरुष विशेष के नाम आदि विशेष का ज्ञान आगमता आगमता अर्थ है शास्त्र प्रमाण से आगम प्रमाण से पर जानना चाहिए पुरुष विशेष के नाम आदि संज्ञा करत है नाम और आदि से ले लेना महिमा कार्य है नाम उसकी महिमा क्या है उसके कार्य क्या है तो अर्थ हो जाएगा पुरुष विशेष की संज्ञा महिमा और कार्य आदि विशेष विशेष क्या है उसका नाम उसकी महिमा उसके कार्य ये सब क्या हो गए विशेष तो संज्ञा आदि विशेष का ज्ञान आगम प्रमाण से शास्त्र प्रमाण से जानना चाहिए अब देखेंगे तस् आत्मानुग्रह से तस् आत्मानुग्रह भावे ईश्वर का अपने लिए अनुग्रह करना प्रयोजन है क्या ईश्वर अपना अनुग्रह करता है कि दूसरे का अनुग्रह करता है कि अनुग्रह किसका किया जाएगा जो व्यक्ति किसी दुख में होगा किसी संकट में होगा उसी का अनुग्रह किया जाएगा स्वयं तो वो कृतार्थ है तो अपना अनुग्रह करता है कि दूसरे का तो वही है तस् तस् करते पुरुष विशेष तस्वीर पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह करने का अभाव कैसे बताऊंगे से क्या लेना है पुरुष विशेष कि पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह न होने पर भी लग जाएगा पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह न होने पर भी प्राणियों का अनुग्रह करना उसका प्रयोजन है लग जाएगा पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह न होने पर भी प्राणियों का अनुग्रह करना प्रयोजन है प्राणियों का अनुग्रह करना किसका प्रयोजन है ईश्वर का पुरुष विशेष का है ना शास्त्र से जानना चाहिए तो शास्त्र ही उसका ईश्वर नाम कहते हैं सर्वज्ञ जिसमें सर्वज्ञता के बीच निरसते है शास्त्र उसको क्या कहते हैं ईश्वर उनकी लग जाएगी उसका अपने लिए अनुग्रह करना उसके उसका मतलब पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह का अभाव होने पर भी अपने लिए अनुग्रह का अभाव होने पर भी प्राणियों का अनुग्रह करना उसका प्रयोजन है अब ये कहीं का उद्धरण देते हैं उद्धरण है ना ये ये पंचशिखाचार्य के उपदेश उद्धरण रूप में मिलते हैं पंच सिखाचार्य कपिल के शिष्य हैं उनको ही उद्धत करते हैं योग दर्शन में देखो क्या ज्ञान धर्मोपदेशन कल्प प्रलय महाप्रलेशु कल्प प्रलय महाप्रलेशु ध्यान देंगे संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा ये लिखा है ना आगे तो संसारी पुरुषों का उद्धार सृष्टिकाल में करेंगे की प्रलय होने के बाद करेंगे सृष्टिकाल में ना तो कल्प प्रलय महाप्रलय का अर्थ लिख लो कल्प प्रलय का अर्थ होता है खंड प्रलय ऐसा लिखना खंड प्रलय खंड प्रलया महाप्रलया सृष्टि काले ये लक्षण से अर्थ निकालना पड़ेगा क्या खंड प्रलय प्रलया महाप्रलया अनंतर सृष्टि काले क्या खंड प्रलय प्रलया महाप्रलया नर सृष्टि काले खंड प्रलय और महाप्रलय के बाद होने वाले सृष्टि काल में खंड प्रलय और महाप्रलय के बाद होने वाली सृष्टि के काल में लग गया महाप्रलय मतलब सभी ब्रह्मांडों का एक साथ नाश हो जाए ब्रह्मांड का सभी ब्रह्मांडों का एक साथ नाश होना क्या है महाप्रलय अब क्या है कि किसी एक लोक का नाश हो जाए दूसरा लोग बना रहे तो उस प्रलय को क्या कहेंगे ऐसा तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर खंड प्रलय और महाप्रलय के बाद में होने वाली सृष्टि के काल में ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा ज्ञान का उपदेश और धर्म का उपदेश ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा संसारिणा पुरुषान उद्धर श्यामी संसारी मनुष्यों का उद्धार करूंगा इति इस प्रकार प्रयोजन है इति है ना इति प्रयोजन ये क्या है प्रयोजन है किसका प्रयोजन है ईश्वर का हाँ ज्ञान धर्म के उपदेश के द्वारा ज्ञान के उपदेश उपदेश और उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा कब खंड प्रलय और महाप्रलय के पश्चात होने वाले सृष्टि के काल में तथा चाउक्तम चाह तथाउक्तम और वैसा कहा है अच्छा उद्धरण तो ये है तथा चौकतम से जो कहा वो उद्धरण कहा है वो ईश्वर का, का अनुग्रह बताया है, है ना ईश्वर का अनुग्रह उस प्रकार है वो बताया है वो उद्धरण नहीं होगा अनुग्रह का रूप बताया है तो उसको उद्धरण लगा दिया अनुग्रह का रूप है वो ये उदाहरण है संस्कृत का आदि विद्वान क्या तथा उत्तम और वैसा कहा है आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठा है कारुन्यात, कारुन्यात भगवान परमर्षि आसुरय जिज्ञासमान तंत्र प्रोवासी की आदि विद्वान भगवान परमर्षि आदि विद्वान भगवान परमृषि परम ऋषि कौन कपिल सिद्धा नाम कपिल मुनि गीता में ना। है ना भगवान कहते हैं मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ सिद्ध है मतलब वो जन्मता सिद्ध है जन्मता सिद्ध का मतलब है जन्मता ही वो साक्षात्कार हैं जन्मता ही वो साक्षात् हैं जन्मता ही, ही उनको सब कुछ ज्ञान है विवेक छाति सब उनको जन्मता ही साक्षात्कार प्राप्त है तो इसलिए वो आदि विद्वान कहे गे आदि विद्वान भगवान परम कपिल ने कारुण याद का कर करुणा करके संसारी मनुष्यों पर या करुणा करके निर्माण चित्तम अधिष्ठा है निर्माण का अर्थ लिख लो योग बल निर्मित विशुद्ध शरीरम या योग बल निर्मित शरीरम लिखा योग बल निर्मित शरीरम ऐसा अर्थ कर लेना योग बल से, ले से निर्मित शरीर का आश्रय लेकर या योग बल से निर्मित शरीर को धारण करके निर्माण करता योग बल निर्मित शरीरम आदि विद्वान भगवान परम ऋषि कपिल ने कपिल को क्या कहा आदि विद्वान कहा भगवान कहा और परम ऋषि कहा आदि विद्वान भगवान परम ऋषि कपिल ने करुणा करके योग बल से निर्मित शरीर को धारण करके योग बल से निर्मित शरीर को धारण करके जिज्ञास माना का अर्थ है जिज्ञासा करने वाले या जिज्ञासु आसुरी मुनि को आसुरय का विशेषण है जिज्ञास मानाए जिज्ञास माना आसुरय की जिज्ञासा करने वाले शिष्य आसुरी को करते, तंत्रम प्रवाच का अर्थ शास्त्र का उपयोग किया तंत्र प्रोवाच का क्या अर्थ है शास्त्र का यहाँ शास्त्र से लेना है सांख शास्त्र योग शास्त्र सांख योग शास्त्र का उपयोग किया है वो सांख शास्त्र के भी आचार्य है योग शास्त्र के भी आचार्य है कपिल ऐसा लग जाएगा भगवान ने आदि विद्वान भगवान परम ऋषि कपिल ने करुणा करके योग बल से निर्मित शरीर को धारण करके योग बल से निर्मित शरीर को धारण करके जिज्ञासु शिष्य जिज्ञास को शास्त्र का उपदेश किया शांख योग शास्त्र का उपदेश किया ऐसा हुआ अभी तो सर्वज्ञता का बीज पुरुष विशेष में क्या है निरस्त होता है, है। किसको ये सांख्य प्रोचन भाष्यम थैंक यू प्रोचन कहाँ पे व्यस्ति का नहीं सांख प्रोचन व्यस्ति का शब्द तो वो नहीं है ना मतलब वो दोनों के आचार्य हैं सांख योग शास्त्र के दोनों शास्त्रों के आचार्य हैं कौन कपिल सांख के भी आचार्य हैं योग के भी आचार्य हैं और दोनों दर्शनों में अत्यंत समता है अत्यंत समता है ये अब देखेंगे अब भी तो शास्त्र से जानना चाहिए शास्त्र में उसका नाम ईश्वर कहा गया है या कौन पुरुष विशेष हुआ पुरुष विशेष ईश्वर पूर्व शाम अभी कालेना अनवचेद या ईश्वर देखो गुरु की महिमा तो बहुत है लेकिन गुरुओं का भी गुरु कौन है ईश्वर है गुरुओं का भी गुरु कौन है तो परम गुरु तो ईश्वर ही है तो वह या ईश्वर पूर्वेशम अपनी गुरु पूर्वेशम गुरु नाम अपनी गुरु पूर्वेशम गुरु नाम अपनी गुरु की पूर्व काल में होने वाले गुरुओं का भी गुरु है पूर्व काल में होने वाले गुरुओं का भी गुरु है कालेना अनवच्छेदात क्योंकि वो काल से अवच्छिन्न नहीं है काल से या काल से उसका अवच्छेद नहीं होता ध्यान देंगे जो वस्तु एक काल में रहती है दूसरे काल में नहीं रहती है वह काल से अवच्छिन्न होती है ध्यान देंगे जो वस्तु एक काल में रहती है दूसरे काल में नहीं रहती है काल उसका अवच्छेदक होता है वह वस्तु काल से अवच्छिन होती है जैसे कि अभी कोई भी पदार्थ है ये अभी है दस साल पहले था और कुछ वर्षों बाद रहेगा तो एक काल में है दूसरे काल में नहीं है तो इसका अवच्छेदक कौन हो गया काल अवच्छेदक था यहाँ पर सीमा करने वाला है तो उससे अवच्छिन्न ये काल से हो गई ना तो जो गुरजन है अपने जो शिष्य का कल्याण करने वाले गुरजन है तो वो भी क्या है कि किसी काल में रहते किसी काल में क्यूँकी तो जो शिष्य के गुरुजन हैं, उनके भी कोई गुरु थे तो उनके भी कोई गुरु थे तो गुरु परंपरा चलती है तो गुरु परंपरा में जो गुरुजन आते हैं वो एक एक गुरु प्रत्येक काल में रहता है क्या तो वही है तो जो एक काल में रहता है दूसरे काल में नहीं रहता है वो काल से अवच्छिन्न होता है तो पूर्व में होने वाले जितने गुरुजन है वो उनका अवच्छेद काल है वो काल से अवच्छिन्न है मतलब काल से अवच्छिन्न का मतलब हुआ काल से सीमित एक सीमित काल में हुए है ना तो काल से सीमित है एक uh... और जो भगवान है जो ईश्वर है तो उसको ऐसा कह सकते एक काल में है दूसरे काल में नहीं है तो काल उनका अवच्छेदक नहीं है वो काल से अवच्छिन्न नहीं है पंक्ति लगाएंगे कि परमात्मा पूर्व में होने वाले गुरुजनों का भी गुरु है क्योंकि कालेन अनवच्छेदार्थ के काल से उसका अवच्छेद क्योंकि काल से उसका अवच्छेद नहीं होता है या काल से उसकी सीमा नहीं, नहीं होती है काल से उसकी सीमा नहीं होती है अच्छा पूर्व ही गुरुवा करते यशमात क्योंकि नहीं क्योंकि नहीं लगेगा क्योंकि फिर यशमात तो फिर तस्मात भी हो जाएगा है ना पूर्व में होने वाले गुरुजन काल से अवच्छिन्न थे या काल से काल के द्वारा उनकी अवधि सीमित थी काल से अवच्छिन्न थे या काल के द्वारा उनकी अवधि सीमित थी पूर्व में होने वाले गुरुजन काल से अवच्छे थे या काल के द्वारा सीमित रोधी वाले थे यत्र अवच्छेदार्थेन यत्र यत्रिन जिसमें सीमा करने के लिए काला ना उपावर्तते यत्र अवच्छेदार्थेन काला ना उपावर्तते यत्रिन जिसमें जिसमें सीमा करने के लिए काल उपस्थित नहीं होता है काल उपस्थित काल कभी मार पाएगा भगवान को यदि मार दे तो सीमा होगी तो जिसमें सीमा करने के लिए काल उपस्थित नहीं होता है शाह यत्र से जिसको लिया उसको शाह को लेना है कि जिसमें सीमा करने के लिए काल उपस्थित नहीं होता है वह या परमात्मा पूर्व शाम गुरु पूर्व में होने वाले, पूर वाले गुरुजनों का भी गुरु है पूर्व में होने वाले गुरुजनों का भी गुरु है यो ब्रह्मांडम यो वही वेदांश प्रणो तम हम देवात्म बुद्धि प्रकाशमुर वही शर्णम की जो सृष्टि के आदि में जो जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनको वेदक ज्ञान प्रदान करता है ऐसे परमात्मा की शरण में जाता हूँ तो परमात्मा क्या है सत्य गुरु है सत्य गुरु परमात्मा है अब ये देखो गुरु तो ये पंक्ति लगा दो यथा अश्व जैसे इस सृष्टि सर्गकर्स सृष्टि यथा करते जैसे अस्व सर्गस्त इस सृष्टि के आदो करते आरम्भिक जैसे इस सृष्टि के आरंभ में प्रकृष्ट गर्थ है कि उत्कृष्ट ऐश्वर्य के साथ उत्कृष्ट ऐश्वर्य के साथ सिद्धा कर विद्यमान ईश्वर विद्यमान था जैसे इस सृष्टि के आरंभ काल में प्रकृष्ट ऐश्वर्य के साथ ईश्वर विद्यमान था कैसा विद्यमान था वो प्रकृष्ट ऐश्वर्य के साथ ईश्वर विद्यमान था जैसे इस सृष्टि के आदि में प्रकृष्ट ऐश्वर्य के साथ ईश्वर विद्यमान था तथा अतिक्रांत सर्गारीशु अभी उसी प्रकार अतिक्रांत का मतलब होता है जिन जिन सृष्टियों का अतिक्रमण हो गया मतलब पूर्वकालीन समझ लेना अतिक्रांत क्या है पूर्व में होने वाली वैसे पूर्व में होने वाली सब सर्गाषु है ना पूर्व में होने वाली सभी सृष्टियों के आदि में भी जानना चाहिए अतिक्रांत सर्गारीषु है ना तो अतिक्रांत सर्गारिशु आदो आदव का अध्ययन करके लगाएंगे तथा अतिक्रांत सर्गा उसी प्रकार पूर्व में होने वाले सभी सर्गे के आदि में भी विद्यमान था ऐसा जानना चाहिए या पूर्व में होने वाली सभी सृष्टियों के आदि में विद्यमान रहने वाले ईश्वर को जानना चाहिए ईश्वर एक ही होते हैं और वो सदा रहते हैं अनाडि अनंत है तो सबके गुरु यही है तो गुरु की महिमा बहुत है क्योंकि गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है इसलिए गुरु की महिमा बहुत है और सबके परम गुरु कौन है भगवान है तो गुरु का बहुत बड़ा उपकार है क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगा देता है और आजकल कली के प्रकोप से क्या है भगवत आराधना समाप्त होकर के देधारी जो है ना हाड़ मास का जो पुतला है उसकी लोग आराधना करने लगे ये कली का प्रकोप है नहीं तो गुरु की आज्ञा मानना गुरु की सेवा करना ये धर्म है शिष्य का और ध्यान भजन किसका करना भगवान का तभी तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है ना क्या बोला सब शिक्षण को हुकुम है गुरु मानिए ग्रंथ वो जानते थे कि कलयुग में यही सब पाखंड हो जाएगा तो बोले अब तो गुरु कौन होगा ग्रंथ साहवी गुरु है शास्त्री गुरु है भगवान ही गुरु है पाखंड हो जाएगा इसलिए ऐसा उन्होंने कहा तो उसका आश्चर्य और ईश्वर गुरु की आज्ञा मानना चाहिए आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए उनकी सेवा करनी चाहिए पर भजन किसका भगवान का जो वेदांत मार्ग में ज्यादा चलते हैं उनमें ज्यादा पाखंड होता है है ना अपनी जो है ना इस बिना सी का ही धन करवाते हैं वही फोटो पूजा सब लेकर चलती पाखंड देना वो कुछ नहीं सब किसमें इस उपासना से कुछ होने वाला नहीं है कि ईश्वर की उपासना को तो वो कल्पना मान लेते हैं और इस तो पाखंड का प्रचार करते हैं अच्छी बात नहीं है गुरु की आज्ञा मानना भगवान करना, ध्यान करना। जैसा जिसका मन हो वैसा करना चाहिए गुरु बहुत है अब देखेंगे महाराज का गीता भवन में आकर प्रवचन करते थे बहुत अच्छे विद्वान बहुत अच्छे संत थे नाम सबने सुना होगा जिन्होंने दर्शन नहीं किया है तो उनको ये पुस्तक शायद क्या नाम है अंतिम में हाँ, एक व्यक्ति की बसियत ऐसा ही कुछ नाम है तो उसको पढ़ना चाहिए खरीद करके तो उन्होंने बिल्कुल सही उद्गार उसमें लिखे हुए हैं साधु का जीवन कैसा होना चाहिए उसमें पढ़ना चाहिए वो बसीयत वो पहले उन्होंने लिख दी थी तो मरने के बाद लोगों ने छपा दिया बिल्कुल यथार्थ लिखा है उन्होंने है ना साधु का जीवन कैसे होना चाहिए ऐसा और हाँ यथार्थ उसमें, उसमें, उसमें, उसमें। है। अब चिलेंगे उसने आया था ना कि उसकी संज्ञा आदि को शास्त्र से जानना चाहिए तो बता रहे हैं संज्ञा उसकी क्या है तत्व प्रणवा हा। है नस्य से करते पुरुष विशेष पुरुष विशेष की संज्ञा प्रणो है संज्ञा है ना पुरुष विशेष की संज्ञा प्रणो है पुरुष विशेष का वाचक प्रणो है या पुरुष विशेष का नाम प्रणो है प्रणो का है ओंकार प्रणव का क्या अर्थ है की जो परमात्मा का वाचक नाम क्या है परमात्मा का वाचक ओंकार है या परमात्मा का नाम ओंकार है वाच्य वाचक समझेंगे इसको क्या कहते हैं पुस्तक तो पुस्तक शब्द इसका वाचक है इस वस्तु का वाचक क्या है, पुष्टक। पुष्टक है? हो गया वाचक और वाच्य क्या है ये वस्तु हो गई वाच्य वाच्य मतलब अर्थ और वाचक कौन हो गया शब्द जैसे इसको उपनेत्र कहते है ना तो उपनेत्र शब्द इसका हो गया वाचक के लिए बोधक शब बोधक सरल है ना इसका वाचक या बोधक शब्द क्या है उपनेत्रम और उपनेत्र शब्द का वाच्य क्या है ये वाच ये अर्थ है, है ऐसा समझेंगे तो वैसे ही जो है ना यहाँ परमात्मा का वाचक कौन है प्रणव और वाच्य कौन है ईश्वर है तो परमात्मा का वाचक प्रणव है प्रणव का अर्थ है ओंकार ओम एकाक्षर ब्रम्ह अनुस्मरण की ओम यह एक अक्षर वाला ब्रह्म है मतलब एक अक्षर वाला ब्रह्म का नाम है एक अक्षर वाला ब्रह्म का एक अक्षर का है वर्ण तीन है अकार उकार मकार और तो अक्षर एक है अक्षर मतलब अचविशिष्ट अचविशिष्ट को अक्षर कहते हैं तो वर्ण तीन है अक्षर एक है तो भगवान का नाम प्रणव है ओंकार है राम है कृष्ण है सतना वाह गुरु विठल सब उनके ही नाम है अब यह है कि प्राणायाम में ओम से सुविधा रहती है ओम से अधिक सुविधा रहती है प्राणायाम करने वाले को हालांकि जिसका जिस नाम में निष्ठा है उसका ही करना चाहिए सब भगवान के इनाम है तो ओम से ओम नाम से राम नाम से थोड़ा स्वास्थ्य के साथ संबंध जुड़ता है ओम से राम से स्वाम स्वास्थ्य के साथ संबंध जुड़ता है सुविधा रहती है प्राणायाम को यह है तो है बाकी सभी भगवान के नाम बराबर है कोई कम ज्यादा नाम होता भगवान में सभी नाम अच्छा तो देखेंगे कि परमात्मा का बोध के परमात्मा का वाचक प्रणो है वाच्य ईश्वर प्रणवस्त प्रणवस्व्या ईश्वर कि वाच्य कौन है प्रणो तो वाच्य कौन होगा ईश्वर ईश्वर प्रणवस्त वाक्य ईश्वर की प्रणो का वाच्य ईश्वर है वाच्य हो गया ईश्वर भगवान और वाच्यक शब्द क्या हो गया प्रणव तो इसमें ईश्वर और प्रणव में क्या संबंध हुआ वाच्यवाचक भाव वाच्यवाचक भाव संबंध हो गया तो अब बताते हैं कि देखो वाच्यवाचक भाव संबंध कैसे हुआ तो उसको बताते हैं जैसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो पिता उसका नाम करता है कि इसका क्षेत्र नाम है इसका मित्र नाम है तो यहाँ पर जो वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध हुआ ना पिता ने बोला इसका नाम चैत्र होगा तो वाचक क्या हो गया चैत्र क्षेत्र पद वाचक हो गया और वाच्य कौन हो गया पुत्र तो इस यहाँ जो वाच्य वाचक भाव संबंध हुआ वो पिता के संकेत से हुआ पिता के हाँ तो यहाँ प्रश्न होता है वाच्य वाचक भाव संबंध क्या किसी संकेत से किया हुआ है एक प्रश्न होता है दो प्रश्न आते हैं किन अश्वि अश्व से लेना है ईश्वर से प्रणव से क्या क्या कहेंगे ईश्वर से हाँ अश्वर से प्रणव से क्या क्या ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचकत्व है ना चकत्व वाच्च वाच्च का वाच्यवाचक भाव संबंध है क्या कहेंगे हाँ ईश्वर और प्रणव का वाच्यवाचक भाव संबंध क्या किसी के संकेत से जन्म है क्या किसी के संकेत से हुआ है क्या वाच्यवाचक भाव संबंध ईश्वर और प्रणव का वाच्यवाचक भाव संबंध क्या किसी के संकेत से हुआ है पंक्ति लग जाएगी अस्त का क्या ईश्वर से प्रणव ईश्वर और प्रणव का वाच ईश्वर और प्रणव का वाच वाक्य भाव संबंध क्या किसी के संकेत से हुआ है। अथ, अथ कर लेना हुआ है है दूसरा हुआप्रकाशित प्रकाश की तरह पहले से स्थित है ध्यान देंगे की जैसे कि पुत्र उत्पन्न होने पर पिता ने नाम रखा पिता ने के ब... बताया कि वाचक इसका चैत्र पद है मित्र पद है तो वाचवाचक भाव संबंध वहाँ किससे हुआ संकेत से जन हुआ किससे जन हुआ अब ध्यान देंगे आप कि जैसे कि दीपक का प्रकाश पहले से रहता है और बाद में आप उसको जानते है दीपक का प्रकाश पहले से रहता है और बाद में आप उसको जानते हैं। तो जैसे दीपक का प्रकाश पहले से रहता है आप बाद में जानते हैं वैसे ही उस पुत्र का जो वाच्य वाच्य भाव संबंध पहले से रहता है क्या पूर्व संकेत से ही है ना तो अब ये बता रहे हैं। मतलब अथवा कि प्रदीप के प्रकाश की तरह ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाच्य भाव संबंध अवस्थितम करते पहले से स्थित है प्रणव और ईश्वर का वाच्य भाव संबंध प्रदीप के प्रकाश की तरह पूर्व से स्थित है पूर्व से पूर्व से स्थित है और बाद में संकेत से उसको हमने समझा है तो पहले से वो वाचवाचक भाव संबंध पहले से है संकेत से जन्य नहीं है बल्कि संकेत से जाना गया उत्पत्ति जैसे देखना अनेरे में घट रखा है तो प्रकाश होने पर आपने जाना तो प्रकाश से घट उत्पन्न हुआ क्या नहीं है तो पहले से ना तो वैसे ही ये प्रदीप के प्रकाश की तरह पहले से स्थित है संकेत से हमने जाना संकेत से उत्पन्न नहीं हुआ वाचवाचक भाव सम्बन्ध और प्रथम पक्ष में संकेत से उत्पन्न क्या ईश्वर और प्रणव का वाच्य वाचक भाव संबंध संकेत से जन्य है अथवा ईश्वर और प्रणव का वाक्यवाचक भाव संबंध प्रदीप के प्रकाश की तरह पहले से स्थित है ये दो पक्ष हो गए ना तो यहाँ उत्तर है स्थिता अश्वाच वाच्य संबंधा अश्वाच्य वाच्य अस् वाक्य वाक्य कौन है तो अस्व से लेना ईश्वर से अस्त से क्या लेना है हाँ वाच ईश्वर का वाचक के साथ संबंध पूर्ण से स्थित है वाचक से ईश्वर से वाच ईश्वर का अवाचक कौन है सुनो वाच ईश्वर का वाचक के साथ संबंध वाच ईश्वर का वाचक के साथ जो संबंध है इसको ही वाचवाचक भाव संबंध कहते हैं वाच ईश्वर का वाचक के साथ वाचवाचक भाव संबंध पहले से स्थित है पहले से किसके समान प्रदीप के प्रकाश के समान ये जो वाच्य वाचक भाव संबंध है ये किसी के संकेत से जन्म नहीं है अच्छा अब यहाँ पर बताते हैं संकेत तु ईश्वर से स्थितम अभिनयती संकेता तु ईश्वर से स्थितम अभिनयती संकेता तू ईश्वर से किन्तु ईश्वर का संकेत <coughs> भगवान सृष्टि करके संसार की सृष्टि करके बताते हैं कि ये हिमालय है ये गंगा है इस प्रकार आर्मी में जो है संकेत कौन करते हैं ईश्वर पर भगवान ही सृष्टि करते हैं सृष्टि करा के वही पहले बताते हैं, ये पर्वत है ये गंगा है तो ये संकेत किसका है ये ईश्वर का तो जब वाच्यवाचक भाव संबंध पहले से है तो संकेत जो है उस सम्बन्ध को उत्पन्न करेगा या पहले से विद्यमान संबंध का बोध कराएगा, कराएगा। संकेत तू ईश्वर से संकेत किन्तु ईश्वर का संकेत स्थितम अर्थम हो पहले से स्थित अर्थ का ही पहले से स्थित या पहले से स्थित वाच्यवाचक भाव संबंध को पहले से स्थित अर्थम से लेना वाच्यवाचक भाव संबंधम ईश्वर का संकेत तो पहले से स्थित वाच्यवाचक भाव संबंध का बोध कराता है अभिनयत अर्थ है बोध कि ईश्वर का संकेत स्थितम अर्थम एवं पहले से स्थितम पहले से ही स्थित अर्थम से लेना वाच्यवाचक भाव संबंध वाच्यवाचक भाव संबंध का बोध कराता है ओम पूर्ण पूर्णमित् पूर्णा पूर्ण रक्ष पूर्ण पूर्ण